राम जैसी सीता राम जय सीता सीता राम जय सीता सीता राम जय सीता सीता राम जय सीता राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय सीता राम जय सीताम सीता जय सीताम सीता राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे, राधे, राधे श्याम सीता राम जय सीताम ता राम्जे, सीता राम जय सीता राम सीता राम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 श्याम आदेश्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्री वृंदावन धाम सीता राम जय सीता राम सीता राम जय सीता naam de sikada कमला तो विमला सरजू सरजू धाम सीताराम राम जय सीताराम सीता जय सीताराम जय जय श्री वृंदावनधाम जय जय श्री वृंदावन राम सीता राम जय सीता रांग। सीता राम जय सीताराम राधे श्याम जय राधे श्याम धे श्या राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम जय राधे श्याम सीता राम जैसी का नाम सीता राम जय सीता राम सीता राम जय सीता राम जय सीता राम जय सीता राम जय सीता राम जय सीता जय मीरा के गिरधर नागर सूरदास के श्याम नरसी के प्रभु साहसवरिया तुलसीदास के राम अवधनाथ व्रजनाथ आपका सदा सदा मैं दास रहूं जग जब या जन्मूं इस जग में पद पंकज के पास हूँ श्री सीताराम जी महाराज की श्री राधा कृष्ण भगवान की जय श्री गौरी शंकर भगवान की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय श्री तुलसीदास जी महाराज की गुरुदेव भगवान की सब संतन की सब भक्तन की जय जय श्री सीतारा जय जय श्री राधे श्याम, नमः पार्वती पते हर हर महादेव, जब जब हो ये धरा कहानी जब जब कहानी जब होब हो बाढ़ असुर अधम अभिमानी ढ़ असुर अधमय भीमानी जब जब हो ये धरम जब जब तब तब धनि हरी विविध शपानिधि सज्जन पीरा सुई जस गे भगत भवतरही कृपा सिंधु जनहित तनु धर जब जब हो गे धरा ध जब जब धर्म का हिरास होता है अधर्म का उत्थान होता है असुर अधम अभिमानी स्वभाव के कारण दुराचारी जिन सज्जनों को सताते हैं तब तब भगवान विविध रूप धारण करके सज्जनों की पीड़ा का हरण करते हैं और उस अवतार काल में जो लीलाएं हो जाती हैं, उनका गायन करके भक्तजन भावसागर से पार जाते हैं कृपा सिंधु भगवान भक्तों के लिए अवतार लेते हैं धर्म की स्थापना के लिए भगवान अवतरित होते हैं और प्रेम के कारण भगवान अवतरित होते हैं भगवान संकल्प कर ले तो सारा संसार धर्ममय हो जाए उनका अवतार तो भक्तों के लिए ही होता है भगवान श्री राम वनवासी बने क्यों रावण को मारने के लिए वनवासी नहीं बने अगर रावण को मारने के लिए वनवासी बनते तो सेना साथ में ले जाते दस के मारण को चतुरंगिनी शक्ति मति नपता होती खासी ऋषि मुनियों का सत्कार करना था तो उन्हीं को श्री अवध में बुला के सत्कार करते ऋषि ओ मुनि के सत्कारण को बहु जज्ञ विधान होते सुख और फिर श्री भरत जी का मन रखकर प्रभु श्री अवध लौटते मन राखते बंधु भरत को औसी घरे फिर जाते प्रजा के उपासी पर शबरी बनवासिनी होती न जो प्रभु राम हूं बनते वनवासे भगवान भक्तों के लिए अवतरित होते हैं यह सार्वभौम सत्य है चाहे भगवान श्री राम का अवतार हुआ हो चाहे भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ हो भक्तों के लिए भगवान प्रकट होते हैं किंतु भगवान श्री राम धर्म की स्थापना अपने चरित्र के द्वारा करते हैं मर्यादा की स्थापना अपने चरित्र के द्वारा करते हैं नियम पूर्वक समाज जी सके ऐसी प्रेरणा भगवान अपने चरित्र के द्वारा देते हैं किंतु भगवान श्री कृष्ण प्रेमावतार है और मैं कल भी निवेदन कर चुका था नदी दो तटों में नहीं बहेगी तो तालाब बन जाएगी और दो तटों में बहकर आगे बढ़ गई तो असीम समुद्र में मिलकर असीम हो जाएगी हमारे जीवन की सरिता अगर वासना के कारण बिखर गई तो तालाब की तरह होगी संसार के सुखों से जुड़ी हुई वासना की वृत्ति तालाब के रूप में होगी लेकिन यदि वासना से मुक्त होकर कोई उपासना के दो तटों में मर्यादा के तटों में बहकर असीम समुद्र तक पहुंचेगा तो वह परम प्रेम को उपलब्ध हो जाएगा भगवान श्री कृष्ण प्रेमावतार हैं यह धर्म और प्रेम धर्मावतार श्रीराम, राम प्रेमावतार श्रीकृष्ण इनकी मिली जुली चर्चा हम लोग श्रवण कर रहे हैं भगवान प्रकट हुए नियम के कारण विधि पूर्वक नियम का पालन करने से भगवान प्रकट हुए और भगवान श्रीकृष्ण बिना विधि के ही प्राप्ति प्राप्त हो गए हैं प्रेमाधीन है श्रीकृष्ण जशोदा मैया को सोते में जगाया अर्थात सोने वालों के पास भी भगवान पहुंच गए यह प्रेम और भगवान श्री राम नियम का पालन करते हैं आ, आ, आ रंग थकित हि की गलियों में विचरण करते मित्रों के साथ भाइयों के साथ और बड़ा नियम है जेठ स्वामी सेवक लघु भाई यह दिनकर कुल रीति सुहाई श्री राघवेंद्र आगे आगे उनके पीछे श्री भरत उनके पीछे लक्ष्मण उनके पीछे शत्रुघ्न मर्यादा एक नियम यहां तक श्री विश्वामित्र जी यज्ञ करते हैं हार जाते हैं सब कुछ तो है देश पवित्र शुभ आश्रम है काल पवित्र प्रातः काल यज्ञ किया जाता है कर्ता पवित्र विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी कर्म पवित्र जहां जब जग जोग मुनि कर रही देश भी पवित्र काल भी पवित्र कर्ता भी पवित्र कर्म भी पवित्र फिर सफलता क्यों नहीं मिल रही है? एक बात है देश भी पवित्र हो काल भी पवित्र हो कर्म भी पवित्र हो कर्ता भी पवित्र हो पर भगवान की कृपा के बिना काम बनता नहीं है इन सभी नियमों का पालन तो किया गया लेकिन भगवत कृपा और विश्वामित्र जी समझ गए गाधित न्यापी गाधित नापी हरिबिन मरही पापी हरि चर पापी तब मुनिवर मन की विचारा तब मुनिवर मन की विचारा प्रभु अवतरे हनन मही प्रभु। खो पद कर करबिन थी आनो दो भाई करबिन थी आनो दो भाई करबिन थी आनो दो भाई विश्वामित्र जी सोचते हैं कि भगवान के बिना यह कार्य सफल होगा नहीं तो मैं जाऊंगा और विनती करके भगवान को ले आऊंगा अब यह नियम है भगवान के पास जाकर विनती करना और तब भगवान कृपा करके जीवन में पधारें एक संत कहते थे कि एक शब्द है याद इधर से जब हम याद करते हैं तब उधर से दया होती है याद दया याद में ही दया छिपी हुई है नियम यही कि पहले विधिवत जाएं अनुनय करें तब भगवान आए विश्वामित्र जी ने कहा कि यह मैं करूंगा मर्यादा का पालन करूंगा मैं जाऊंगा भक्त भगवान के पास जाए इस बहाने जाऊंगा आंसू बहाने के लिए प्रभु की दी हुई जिंदगी में प्रभु को पाने के लिए जा कहूंगा आपने घर में मुझे बुलवा लिया जा जाऊंगा आपने घर में मुझे बुलवा लिया किंतु मैं आया तुम्हें वन में बुलाने के लिए आपने मेरा वन छुड़ा दिया घर में बुला लिया किंतु मैं आपका घर छुड़ा दूंगा वन में लेकर जाऊंगा पर एक बात है आपने यदि राक्षसों का वध करके मेरा बन बसा दिया तो मैं आपको वचन देता हूं कि मैं आपका घर बसा दूंगा यज्ञ पूर्ण जब हुआ तब भाग्य दशरथ के खुले यज्ञ के कारण आप उन्हें मिले किंतु आया यज्ञ में पूर्ण कराने के लिए राम लक्ष्मण प्राप्त कर जग से कहूंगा गर्व से आ जमाने जोर मेरा आजमाने के लिए और जिनकी कृपा में भक्ति है और कोप में मुक्ति छिपी राजेश रघुवर आए हैं बिगड़ी बनाने के लिए बहुत तरह से मनोरथ करते हुए सरयू जी में स्नान करके दशरथ जी के दरबार में उपस्थित हुए महाराज दशरथ ने सुना कि गाधीनंदन विश्वामित्र जी आए तो घबरा गए वशिष्ठ जी महाराज ने कहा क्या हुआ श्री दशरथ जी ने कहा कि गुरुदेव सुना नहीं विश्वामित्र जी महाराज आए हैं तो यही विश्वामित्र जी महाराज हरिश्चंद्र के समय में आए थे और उनकी कितनी कठोर परीक्षा ली थी अब श्री रामचंद्र के समय में आए आपने नाम ठीक नहीं रखा जब जब कोई चंद्र हमारे कुल में जन्म लेता है विश्वामित्र जी आ ही जाते हैं हरिश्चंद्र हुए तो विश्वामित्र जी आए अब श्री रामचंद्र हुए तो विश्वामित्र जी आए पर गुरु वशिष्ठ मुस्कुराए साधु ते हो नकारा जहाने संत का स्वागत करो गए वहां भी देखो अद्भुत बात है भगवान ऐसे ही नहीं मिल गए पूरा नियम का पालन पहले दशरथ जी ने चरणों में प्रणाम किया स्तुति की उन्हें लेकर आए अपने सिंहासन पर बिठा दिया पूजन किया भोजन कराया मुनिवर हृदय हरस तब पावा और इन नियमों का पालन अर्थात गृहस्थ के द्वारा विरक्त का विधिवत सम्मान हो गया मर्यादा पूर्वक सम्मान हो गया तब भगवान मिले पुण्य चरणन में सुतचारी और राम जी को देखा तो देखते ही रह गए कणकण कर में तुझको ढूंढा तेरा पता नहीं है और तेरा पता मिला तो अब मेरा पता नहीं है देख रूप मुनि विरति विसारी भगवान को देखकर बस देखते ही रह गए बहुत प्रेम से देख रहे हैं विश्वामित्र महानिधि पाई दशरथ जी घबराए हमारे राम जी को इतने गौर से क्यों देख रहे हैं लेकिन मना कैसे करें कहने लगे कई कारण आगमन तुम्हारा आपके आगमन का प्रयोजन क्या है श्री विश्वामित्र जी ने कहा मेरे आगमन का प्रयोजन जानकर पूरा करोगे महाराज आपके कहने में देर होगी मेरे करने में नहीं क्या चाहते हो विश्वामित्र जी बोले असुर समूह सता वहीं मोही मैं जाचन आयो नो ही मेरे यज्ञ में बाधा डालते हैं राक्षस में याचना करने आया हूँ श्री दशरथ जी ने कहा मैं चलूं सेना साथ में ले चलूं नहीं नहीं तुम्हारी आवश्यकता नहीं है महाराज क्या मैं राक्षसों को मार नहीं सकता श्री विश्वामित्र जी ने कहा कि राजन आप राक्षसों को निसंदेह मार सकते हैं लेकिन इस बार मैं मारने वाले को नहीं तारने वाले को लेने आया मरना समस्या का समाधान नहीं है तरना समस्या का समाधान है ऐसा मरना क्या कि बार बार मरना पड़े पुनरपी जननम पुनरअि मरणम पुनरअपि जननी जठरे शयनम यह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे भगवान श्री शंकराचार्य कहते हैं भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते मरना वह जिसके बाद मरना ना हो वह तरना मेरे यहाँ तारणहार कौन है विश्वामित्र जी बोले आपन गुरु से बूझो नरेश तुम्हारे गृह प्रगटे सर्वेश पूरन ब्रह्म सगुन भय राम मनुज तनुधारी जगत में तुम्हारो नाम राजन हम संग भेजिए राम लखन धनुधारी जगत में तुम रो नाम श्री राम लक्ष्मण दे दीजिए अब यहां भी नियम की बात ये श्री राम लक्ष्मण कैसे समझ में आए विश्वामित्र जी ने तो पहली बार देखा है अनुज समेत देव रघुनाथा मानस में कहा गया तो अनुज तो श्री भरत जी भी हैं राम जी के फिर भरत जी क्यों नहीं भेजे गए देखो भाई एक महात्मा कहते थे कि कह अच्छा राग राम जी के संग भरत जी नहीं गए राम जी को विश्वामित्र जी ले गए थे जनकपुर में वहां आए थे परशुराम जी और राम जी के संग अगर भरत जी होते तो श्री राम जी अगर प्रणाम करते परशुराम जी को तो श्री भरत जी और दंडवत करते वो मामला सुलझने ही वाला नहीं था कारण जो भी रहा हो लेकिन यहां भी मर्यादा की बात आगे आगे राम जी आ रहे हैं। राम जी ने गुरू जी के चरणों में प्रणाम किया आशीर्वाद लिया दाई और बैठ गए उनके पीछे भरत जी श्री भरत जी ने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया आशीर्वाद लेकर बाई और बैठ गए उनके पीछे लक्ष्मण जी लक्ष्मण जी ने प्रणाम किया आशीर्वाद लिया राम जी के चरणों में बैठ गए और शत्रुघ्न जी ने आकर प्रणाम किया आशीर्वाद लेकर भरत जी के चरणों में बैठ गए अब दो इधर बैठ गए दो इधर विश्वामित्र जी बोले इधर वाली जोड़ी नहीं इधर वाली यह भी मर्यादा अब दशरथ जी बहुत घबराए पर वशिष्ठ जी ने कहा कि मर्यादा का ध्यान रखो राजेंद्र तुम्हें वही दिन याद है जब तुम्हारे कोई बेटा नहीं था हाँ गुरुदेव कैसे मिले चार बेटे आपने शंगी ऋषि को बुलाकर पुत्रिष्ठ यज्ञ कराया यज्ञ के पावन परिणाम स्वरूप मुझे चार पुत्र प्राप्त हुए तो गुरुजी ने कहा कि जिस यज्ञ ने तुम्हें चार बेटे दिए हैं आज उसी यज्ञ पर संकट आया है तो उस यज्ञ की रक्षा के लिए अपने दो बेटे भी नहीं भेज सकते क्या यही मर्यादा है महाराज दूं कैसे गुरुजी ने कहा कि मैं समझ गया श्री राम जी को तुम दे नहीं सकते हाँ महाराज कैसे दूं? राम जी तो ट्रस्ट की संपत्ति है हाँ। कई ट्रस्टियों का अधिकार है <coughs> कौन कौन मुन धन सर्वस्व शिव प्राणा मुनियों के धन जन के सर्वस शिव जी के प्राण और हमारे पुत्र इतने ट्रस्टियों का अधिकार मैं अकेला कैसे दे दूं? श्री वशिष्ठ जी ने कहा कि एक ट्रस्टी संपत्ति का दान तो नहीं कर सकता अपना पद तो छोड़ सकता है अपना पद छोड़ दो और उस पद पर विश्वामित्र जी को बिठा दो और राज्य पद पर तो बिठा ही चुके हो अपने पद पर सिंहासन पर तो बिठा ही चुके हो अब इस ट्रस्टी वाले पद पर भी इन्हीं को बिठा दो तब दशरथ जी ने हार कर कहा मोरे प्राण नाथ सुत दो तुम मुनि पिता आन नहीं को आज से आप ही इनके भये पिता महतारी जगत में तुम्हारो नाम राजन हम संघ भेजिए राम लखन धनुधारी जगत में तुम्हारो नाम भेजिए राम लखन धनुधारी जगत में तुम अभी दोनों पुत्रों को लेकर चले तो फिर मर्यादा श्री राम जी ने कहा कि गुरुदेव आज्ञा हो तो माता जी से आशीर्वाद ले आए माताजी से अनुमति ले आए आशीर्वाद ले आए विश्वामित्र जी घबराए कि पिताजी ने तो इतनी देर की और माताजी जी यदि मना ही कर दे तो जनी जाह जान बड़ी माता तो हम करेंगे क्या काम बिगड़ जाएगा लेकिन एक बात है इन्हें माता की आज्ञा पाने के लिए नहीं भेजा तो इनका संस्कार बिगड़ जाएगा मर्यादा अनुसार चलने से संस्कार समुज्वल होते हैं और हमारी संस्कृत तो संस्कारों की संस्कृति है काम भले ही बिगड़ जाए संस्कार न बिगड़े राम जी से कह के जाओ माता से आज्ञा ले आओ राम जी माताजी से आज्ञा लेने गए माताजी ने इतनी जल्दी विदा किया जाय जनन पग ना सीस पायो विमल सुजस आशीष कीने विदा चूमी मुख पुष्प माल उर उड़ी जाओ बेटा गुरुजी चले न जाएं यह हमारे याद हैं माताएं है अपने बालकों को संत के साथ भेज देती गुरुजनों की साधना से सुंदर संस्कारवान बनो आजकल तो ही भगवान किसी मैया का छोटा बेटा रोया चाहे हम ट्रेन में हों चाहे बस में और जैसे ही बच्चा रोया तो कहती चुप हो जा वो बैठे बाबा ले जाएंगे बाबा से ही डराया जाता है अब कई बार तो लोग ले जाओ बाबा ले जाओ ले जाओ और वो बेटा भी बाबा का नाम सुन तो ऐसे चुप होता है बिल्कुल एक गांव में हम दो चार महात्मा जा रहे थे तो एक मैया का बेटा रोया तो बोले चुप हो जा हमने सोचा भी ये कहेगी कि बाबा ले जाएंगे पर वो मैया बड़ी विचित्र उसने कहा चुप हो जाएगा नहीं बाबा खा जाएगा हमने कहा मैया बाबा दाल भात रोटी खाते हैं कि बच्चों को खाते हैं काहे को इनका संस्कार बिगाड़ते एक मैया तो कह रही थी बाबा अपना फोटो दे दो महात्मा बोले फोटो क्या करेगी घर में बोले घर में तो है पर चाहिए अलग से क्यों छोटा बेटा बहुत रोता डराने के लिए चाहिए कि रहे आज से कोई ग्यारह वर्ष पूर्व श्री हरिद्वार जाना हुआ एक दिन हम लोग काल में ऋषि के दर्शन को गए तो नया पुल गंगा जी का जो बना उससे उस बार दोपहर ही बड़ी विकट थी एक व्यक्ति ने आकर मेरे चरण पकड़ लिए तो मुझे लगा बड़ा श्रद्धालु है पर वो मेरी ओर देख ही नहीं रहा था जय हो जय मेरी ओर वह देखे ही नहीं और पांव पकड़े और पांव छोड़े नहीं अब बड़ी कठिनाई मैंने कहा कि देखे तो हम इसको देखकर समझें कि कोई परिचित होगा तो हमने भैया हो गया प्रणाम अब बोला बस एक मिनट रुक जा मैंने सोचा ऐसा कैसा प्रणाम तो वो जिधर देख रहा था उधर देखा तो उसका बालक था तो उसकी मैया उसे मौसमी का जूस पिला रही थी वो बालक पी नहीं रहा था तब तक उसके पिता ने सोचा ये युक्ति बढ़िया है, पाओ पकड़ लिए मां कहती कि जल्दी पीने वो खड़े बाबा ले जाएंगे तुम्हारे पापा पकड़े वो उस दिन हमें पहली बार समझ में आया कि हम लोगों का यह भी उपयोग है बालकों को संस्कारवान बनाएं। अच्छा सब मर्यादा के अनुसार ऋषि मुनियों का जीवन मर्यादित हो ऋषि मुनियों से मर्यादा के कारण जुड़े हुए सदग्रस्त बालक अपने संस्कारों को प्राप्त करें सुंदर जीवन बनाएं। मां ने तुरंत कहा कि बेटा जाओ राम जी चले तो वहां भी मर्यादा कर कमलन सोहे धनु तीर मुनि अनुगमन करत दो वीर लख छवि बार बार राजेश जाए बलिहारी जगत में तुमरो नाम रहे राजन हम संग भेजी राम लखन धनुधारी जगत में तुमरो नाम रहे ना, राजन राम अब फिर वही मर्यादा आगे आगे गुरुजी उनके पीछे राम जी उनके पीछे लक्ष्मण जी कितना सुंदर संकेत है कि विदेह नगर की ओर जा रहे हैं तो विदेह नगर पहुंचना हो तो गुरुजी के पीछे पीछे चलो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 ये वैराग्य हमें पीछे नहीं लौटने देता और गुरु ज्ञान हमें आगे बढ़ाता है तो एक दिन हम विदेह नगर पहुंच जाते हैं यह मर्यादा और नीति की बात है भगवान आगे बढ़े तो विश्वामित्र जी ने बताया कि यह ताणका है यह सुन ताड़का क्रोध धाई यह भी नियम कि जिसको समस्या है वो अपनी समस्या बतावे तब भगवान समाधान करें एक ही बाण प्राण हरि लीनहा दीन जान ते निज पद दीन दीनहा एक ही बाण से ये क्रोध की वृत्ति एक ही बाण से मरती है सब में एक को देखो क्रोध अपने आप शांत हो जाएगा और दुराशा है ये ताड़ का आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे तो दुराशा मर जाएगी विश्वामित्र जी ने राम जी को पहचाना उनके प्रति समर्पण हुआ आयुध सर्व समर्पित है तो दूसरे दिन भगवान श्री राम और श्री लक्ष्मण पहरेदार बने विश्वामित्र जी यज्ञ आरंभ करते हैं राक्षस आए और भगवान ने पावक सरसबाहि मारा बिना फल का बाण मारीच को लगा का सागर पारा अग्निबाण से स्वाऊ का वध हुआ और अनुजाचर कटक संहारा ऐसे राक्षसों को मारा भगवान ने इस कथा से आप भली भांति परिचित हैं तभी कहा गया जब जान के नाथ साब जान के बधाई कौन बिगार कर ते रो ते रो जान के नाथका जान के नाथ सा यह भगवान राम की कथा है और भगवान श्री राम जी की कथा के प्रत्येक प्रसंग में मर्यादा विधिवत किंतु राम जी के चरित्र में हमने मर्यादा देखी धर्म देखा पर भगवान श्री कृष्ण की कथा भगवान श्रीकृष्ण प्रेमावतारे हैं धर्म का एक नियम होता है मर्यादा होती है पर प्रेम प्रेम में संबंध ही नहीं होता है इसलिए संबंध व्यक्ति विशेष से होते हैं और संबंध अलग अलग होते हैं और अलग अलग संबंधों से अलग अलग तरह की मर्यादाएं होती हैं लेकिन प्रेम में कोई संबंध नहीं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 नियम नहीं रहा इसका यह अर्थ नहीं कि संयम आ गया वो नियमातीत है प्रेम और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण को देख कर एक गोपी कहती है चोरी चोरी माखन खाए गए रे एक बालक छोटो सो चोरी चोरी माखन खाए गयो देख बालक छोटो सोच माता खाए गयो देख बालक छोटो माता खाया गयो देख बालक छोटो ग्राम धाम कौन है ग्राम धाम कौन है तो गोकुल वृंदावन बताए गयो देख बालक छोटो सो। चोरी चोरी माखन खाए गयो देख बालक छोटो सोच चुरी चुरी बालक छोट सो। मैंने वा सो पूछी तेरे माता पिता कौन है माता पिता कौन है जशोदा बताए गये बालक छोटो तो यशोदा पताए गोरे बालक छोटो सो तो रे बालक छोट पूछी तेरों नाम लालत कहा है तो कनुआ कहैया बताए गये दे बालक छोटो सो कन्हैया बताए गयो दे चुरी चुरी पर इस पद की अंतिम बात बड़ी महत्वपूर्ण है मैंने वासों पूछी तेरों इष्ट देव कौन है तेरों इष्ट देव कौन है राधा रानी बताए गो रे बालक छोटों सो राधा रानी बताए गो रे बालक छोटों छोटो राधा रानी बताए गो रे बालक छोटो सो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मेरी इष्ट देव तो श्री राधिका जी हैं राधा रानी बताए गए अच्छा देखो कितनी अद्भुत बात है भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में नाचते हैं और उन्हें नाचना इतना अच्छा लगता है कि भक्तजन कहते हैं वृंदावनम परित्यज्य पाद मीकम न गच्छती वृंदावन छोड़कर एक चरण भी मैं कहीं चलकर नहीं जाता तो किसी भक्त ने कहा कि प्रभु यही तो बड़ी अटपटी बात है कहा क्या आप वृंदावन के राजा होकर वृंदावन में ही नाचते हो राजाओं के दरबार में तो नाचने वाले आते हैं और आप यहीं नाचते हो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं नाचता तो हूं पर मेरा राज्य वृंदावन में नहीं है वृंदावन में नहीं ना फिर आप कहाँ के राजा हो भगवान बोले मैं द्वारिका का राजा हूँ द्वारिकाधी श्री कृष्ण वहां लोग जय श्री कृष्ण कहेंगे तो वृंदावन में राज्य किसका है क्या वृंदावन में तो श्री राधे रानी का राज्य है इसलिए वृंदावन में सब क्या कहते हैं जय श्री राधे राधे राधे, राधे वहां झाड़ू लगाने वाला भी यह नहीं कहेगा कि हट जाओ हाथ से इशारा करेगा कहेगा राधे राधे श्री राधे जू को राज धाम वृंदावन में राधेजू को राज धाम वृंदावन राधे जू को राज धाम वृंदावन में राधे जू को राज ध राजाम वृंदावन में कहत स्वयं ब्रज राज धाम वृंदावन में कहत स्वयं ब्रजराज धाम फिन में डोले में डोले मुख सो राधे राधे बोले मुख सोराधे राधे राधे बोले गूंजे यही आवाज धाम बृंदावन में गूंजे यही जप ही भक्त जन राधे राधे जप ही भक्त जन राधे राध राधे बिना श्री कृष्ण हूँ आधे राधे बिना श्री कृष्ण हूँ आधे प्रभुवन के सिर ताज धाम गंगा बन में राधे जू को राज